ढोल, उसकी माँ मा मा चुप रही और हाट की ओर निकल पड़ी माँ ने हाट पर खेत की फसल बेच दी उन पैसों से आटा और नमक खरीदा ढोल खरीदने के लिए उसके पास पैसे बचे ही नहीं खाली हाथ लौटना उसे बुरा लग रहा था पर वह बेचारी क्या करती रास्ते में उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला उसने उसे उठा लिया घर लौटते समय उसे राजू को दे दिया राजू कुछ पल लकड़ी को घुमाता रहा फिर बाहर खेलने चला गया रास्ते में उसने एक बुढ़िया को देखा बुढ़िया उपलो से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे राजू ने बुढ़िया से पूछा आप क्यों रो रही है बुढ़िया ने जवाब दिया मैं रो नहीं रही हूँ उपला गीला है चूल्हा नहीं जल रहा राजू ने कहा बस इतनी सी बात यह लो मेरी लकड़ी इसे चूल्हा जला लो बुढ़िया खुश हो गई और उसने राजू को एक रोटी दे दी रोटी लेकर राजू आगे बढ़ा अगली गली में कुम्हार की बच्ची को रोते हुए देखा राजू ने उसकी मां से कारण पूछा माँ ने कहा वो भूख से रो रही है राजू ने तुरंत उसे रोटी दे दी बच्ची का रोना बंद हो गया बच्ची की माँ ने राजू को प्यार से घड़ा दे दिया राजू घड़े को हाथ में लिए नदी किनारे पहुंचा वहां धोबी धोबी धोबीन आपस में लड़ रहे थे बचा हुआ एक घड़ा भी टूट गया अब पानी कैसे उबाले राजू ने तुरंत अपना घड़ा दे दिया धोबी खुश हुआ और उसे गर्म कोट दे दिया कोट पहनकर राजू ठाठ से चलने लगा रास्ते में पुल के, पुल के किनारे उसे एक आदमी बैठा मिला वो ठंड से कांप रहा था राजू ने उसे अपना गरम कोट दे दिया उस आदमी ने कहा बेटा तुम बहुत दयालु हो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ तुम मेरा घोड़ा ले जाओ घोड़े के साथ चलते चलते राजू की भेंट कुछ बारातियों से हुई वे तो पेड़ के नीचे बैठे थे राजू के पूछने पर बाराती बोले दुले के लिए घोड़ा अभी तक नहीं पहुंचा मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है यह सुनते ही राजू ने उन्हें अपना घोड़ा दे दिया बारती बहुत खुश हुए दूल्हे ने राजू से कहा तुम्हें जो चाहिए मांग लो राजू ने पूछा क्या आपने अपने बाजे वाले से, बाजे वालों से मुझे एक, क्या आप अपने बाजे वालों से मुझे एक ढोल दिला सकते हैं दूल्हे ने कहा क्यों नहीं और उसने बाजे वालों से कहा कि वे राजू को एक ढोल दे दें फिर क्या था पूरे रास्ते एक ही आवाज गूंजती रही ढम ढमा ढम धम ढम ढमा धम धम ढम धम। भारत की लोक